विलय पत्रिका विनयावली माधव मोह पास क्यों टूटे माधव मोह पास क्यों टूटे बाहिर कोटि उपाय कर अभ्यंतर गंथिन छूटे माधव मोह पास क्यों टूटे पूरण कराह अंतरगत अंतर्गत बिंब दिखावे ईंधन अनप सत औत नाशन पावे तरु को मह बस विहंग तरु काटे मरय जैसे साधन करिय विचार हे नमन शुद्ध हो नैसे अंतर्मिन विषय मनयति तन पावन करिय पकारे मरई न उरग अनेक जतन बलमी की विविध पीधि मारे तुलसीदास हरि गुर करुणा बिनु दिमल विवेकन होई संसार घोर पावे नि हे माधव मेरी यह मोह की फांसी कैसे टूटेगी बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों न किए जाए उनसे भीतर की अज्ञान की गांठ नहीं छूट सकती घी से भरे हुए कड़ाह में जो चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है वह जब तक घी रहेगा तब तक सौ कल्प तक ईंधन और आग लगाकर और ओटाने से भी नष्ट नहीं हो सकती इसी प्रकार जब तक मोह रहेगा तब तक यह आवागमन की फांसी भी रहेगी जैसे किसी पेड़ के कोटर में कोई पक्षी रहता हो वह उस पेड़ के काट डालने से नहीं मर सकता उसी प्रकार बाहर से कितने ही साधन क्यों न किए जाए पर बिना विवेक के यह मन कभी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता जैसे सांप के बिल पर अनेक प्रकार से मारने पर और बाहर से अन्य उपायों के करने पर भी उसमें रहने वाला सांप नहीं मरता वैसे ही शरीर को खूब मल मल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं हो सकता हे तुलसी भगवान और गुरु की दया के बिना संशय शून्य विवेक नहीं होता और वेख हुए बिना इस घोर संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता माधव अस तुम्हारिय माया करियु पाय पच पच मरिय तरिय नहीं जब लग कर हूं नाजा सुनियनिय समझिये समझाइय दशा हृदय नही आवै देभ जनित भव दारुण विपतिशतावय ब्रह्म पियूष मधुर शीतल जो पैमन सो रस पावे तौकत तो मृग जल रूप विषय कारण निशिबा शर धावे दे के भवन विमल चिंतामणि टोक काटो बटोरे सपने पर बस पर जाग देखत हो रहे ज्ञान भगत सत्य झूठ कचुना तुलसीदास हरी कृपा मिट भ्रम यह भरोस मन माहि हे माधव तुम्हारी यह माया ऐसी दुस्तर है कि कितने ही उपाय करके पच मरो पर जब तक तुम दया नहीं करते तब तक इससे पार पा जाना असंभव ही है सुनता हूँ विचारता हूँ समझता हूँ तथा दूसरों को समझाता हूँ पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता और जब तक इसके वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं होता तब तक मोहजन इस संसार की महान विपत्तियाँ दुख देती ही रहेंगी ब्रह्मानित बड़ा ही मधुर और शांतिकर है यदि मन को वह अमृत रस कहीं चखने को मिल जाए तो फिर यह विषय रूपी झूठे मृगजल के लिए क्यों रात दिन भटकता फिरे जिसके घर में ही निर्मल चिंतामणि विद्यमान है वह कांच क्यों बटोरेगा भाव यह कि जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया वह माइक विषयानंद की ओर क्यों ताकने लगा जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए और छूटने के लिए उससे बिना करे पर जब जाग जाए तब वह किससे क्यों निहोरा करेगा ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन हैं और सभी सत्य हैं इनमें झूठ एक भी नहीं परंतु तुलसीदास के मन में तो इसी बात का भरोसा है कि अज्ञान का नाश केवल श्री हरि कृपा से ही हो सकता है अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है और वह सब जीवों पर है ही केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिए हरि दोष तो उपाय हु दुर्लभ रूप तम परब यही लागे। तजत जो षय अगी भूतद्रोहकृत मोह बसहित आय विचारो मदम अभिमान ज्ञान रिपो इन मह अपारो वेद पुराण सुनत समुझत दृुनाथ सकल जग व्यापी वेदत नही श्रीखंड ही नमन पापी। मैं अपराध सिंध करुणा कर जानत अंतर जाबी तुलसीदास भव भवित तव तरन उरग रि हे हरे तुम्हें क्या दोष दो क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है मैं दिन रात वही ही किया करता हूँ जानता हूं कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप हैं इनमें फंस कर अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा फिर भी मैं विषयों में आसक्त होकर कुत्ते बकरे और गधे की भांति इन्हें के पीछे भटकता हूं, अज्ञान व जीवों के साथ द्रोह करता हूं और अपना हित नहीं सोचता मद, ईर्षा अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूँ बताइए मुझरीखा नीच और कौन होगा वेदों और पुराणों में सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्री राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में यह बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध बिना गोदे के सार रहित बास में नहीं जाती हे करुणा की खान मैं तो अपार अपराधों का समुद्र हूँ तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो अत हे गरुणगामी संसार रूपी सर्प से दसा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है इसे बचाओ यह संसार रूपी सांप तुम्हारे वाहन गरुण को देखते ही भय से भाग जाएगा तुम एक बार इधर आओ तो सही हे हरि कवन जतन सुख मानहू जो गज तथा मम कर सब प्रकार तुम जानह जो कछु कह करिय भव सागर करिय पद जैसे रहन यान विधि कह हरिपद सुख पाइय कैसे देखत चारु मयूर भयन शुभ बोल सुधाई व सारी सविष उरग आहार निठुरयस यह करनी वह पानी अखिल जीव बमल अनुरागी दे तव प्रिय रघुबीर धीरमती रथ सै पर त्यागी यद्यपि मम अवगुन अपार संसार योग्य रघुराया तुलसीदास निज गुन विचारी करुणा निधान करुदाया हे हरे मैं किस प्रकार सुख मानूं? मेरी करनी हाथी के दिखावती दांतों के समान है जैसा तो तुम भली भांति जानते ही हो भाव यह है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और होते हैं उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हूँ और करता कुछ और ही हूँ मैं दूसरों से जो कुछ कहता हूँ वैसा ही स्वयं करने में भी लागू तो भौसागर से बछड़े के पैर भर जल को लाँख जाने की भांति अनायासी तर जाऊँ परंतु करूं क्या मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूं कुछ और ही फिर भला तुम्हारे चरणों का या परम पद का आनंद कैसे मिले मोर देखने में तो सुंदर लगता है और मीठी वाणी से अमृत से सने हुए से बचन बोलता है किंतु उसका आहार जहरीला साँप है कैसा निष्ठुर है करनी यह और कथनी वह यही मेरा हाल है हे रघबीर तुमको तो वे ही संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं किसी को भी देखकर तनिक भी नहीं जलते जो तुम्हारे चरणार्थिंदों के प्रेमी हैं जो धीर बुद्धि हैं और जो अपने पराये का भेद बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं अर्थात सब में एक तुमको ही देखते हैं फिर मैं इन गुणों से हीन तुम्हें कैसे प्रिय लगूं, हे रघुनाथ जी यद्यपि मुझमें अनंत अवगुण हैं और मैं संसार में ही रहने योग्य हूँ परंतु तुम करुणा निधान हो तनिक अपने गुणों पर विचार करके ही तुलसीदास पर दया करो